श्री राधा हरि गोविंद जय जय बोलवृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा गिरिंद बिहारी देवजू की जय श्री भागवत निवास आश्रम की जय श्री चैतन्य चरता मृत की जय श्री निताय गौर हरिमु ओ नमो भगवते पुराण पुषोत्तमाय ओम जयति पराशरसूनु हु। सत्यवती हृदय नंदनों व्यासो यस्सी कमलगल्तम वाग्म ममृत जगत्पिबती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाक्ष पर धाम जगद्धा नमामृतृदय प्रेरणया प्रवर्तोरा तो कुकोपी तो तस् हरे पदकमल वंदे हम श्रीचैतन्यदेव वंदेहम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरू वैष्णवाई श्रीरूप साग्र जात सह गण रघुनाथ सजीव साद्वैतम सामदूत परजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधापादा सहगण ली श्री विशाखाताई जयति जयति निजी विरमतिजधर्म ध्यान पूजा आदि यथम सकृदा प्राणिना मोक्षद भूषण जीवन मे नरं नमस्कृत नरम चरुतम देवी सरस्वती व्या तयमीर वाछाकलुभ्यंधुभ्य च पाव्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभो कुणामगत जनक दयावलोको हे भट्टुग्म सुमते रघुनाथ दास श्री जीव मे कुमंद मते दयाकुल वृंदावन बिहारी जय श्रीमन महाप्रभु नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर बड़े हरदास उनके साथ में एक दिन नाम की महिमा का विचार करने के लिए विराजमान हुए नाम की महिमा का श्रवण नाम की महिमा को स्वयं श्रवण कर रहे हैं अपने नाम की महिमा का खुद ही श्रवण कर रहा करना चाह रहे और श्री हरिदास ठाकुर कह रहे हैं के नामाभास के द्वारा दो वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है जितने भी संचित क्रियमाण और प्रार्थ तीनों प्रकार के पाप यदि आभास से भी नाम को ग्रहण किया जाए तो नाम कृपा कर देंगे और पापों की निवृत्ति कर देंगे तीन प्रकार के पाप हो सकते हैं संचित माने पहले पाप किए हैं और अभी उनका फल नहीं मिला है वे रखे हुए हैं जैसे तरकस में रखा हुआ तीर क्रियमाण जिन्होंने अभी फल नहीं दिया है पंथ फल देने के लिए बिल्कुल तैयार है जैसे धनुष के ऊपर चढ़ा हुआ तीर वह है क्रियमाण प्रार्थ माने जिन कर्मों ने फल देना प्रारंभ कर दिया और जिनके अनुसार शरीर की प्राप्ति हो गई है योनि की प्राप्ति हो गई है ऐसे तीनों प्रकार के कर्मों को भी श्री हरिनाम नृत्य कर देते हैं परंतु प्रारंभ कर्म को भले नृत्य कर दे प्रार्थाभास कभी कभी रहने देते हैं कभी चाहते हैं तो पूरा भी निवृत्त कर दे कभी कभी प्रारंभ का आभास रहा आता है क्योंकि होने पर शरीर तुरंत गिर जाना चाहिए समाप्त हो जाना चाहिए शरीर मिला है के कारण ही हमने जो पूर्व कर्म किए हैं उनके कारण ही शरीर मिला है अब यदि कर्म ही पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे तो तुरंत शरीर गिर जाना चाहिए फिर साधक को भजन करने का अवसर नहीं मिलेगा अर्थात ठाकुर भजन करने का अवसर प्रदान करने के लिए भजनानंद का आस्वादन प्राप्त कराने के लिए कृपा करके प्रारब्ध का आभास बने रह, बना रहने देते हैं उसे शरीर बना रहता है और शरीर बना रहने पर आगे भी भक्त कार्य करता है भजन करता है तो भजन करता रहेगा भजन का आनंद उसे प्राप्त होगा इसलिए उसके शरीर को बनाए रखने के लिए प्रारब्ध आवास दिखाते हैं श्री हरिना उनकी ये सामर्थ्य है कि जो पाप कर लिए गए हैं जो आगे किए भी जाएंगे उनको भी कर देगा परंतु आभास बना रहेगा इसलिए यदि नाम ग्रहण करते हुए यदि कोई व्यक्ति पूर्ण संस्कार के कारण संस्कार अभी कही है संस्कारों के कारण यदि पाप में प्रवृत्त हो तब भी वे पाप कर्म उसी प्रकार प्रभाव नहीं डालते जैसे कि जिस सर्प का विष दंत निकाल लिया गया है वो सर्प कितना भी प्रभाव कर, का, काटे उसका प्रभाव नहीं होता है ऐसे ही हरिनाम की एक विशेषता है कि हरिनाम करने पर पूर्व संस्कार के कारण यदि कोई साधक यानी सहज रूप में अपने परिवार में प्राप्त होने वाले पाप कर्मी के कारण जैसे किसी का कार्य है ऐसा है जीव हिंसा इत्यादि का कसाई पने का कार्य है परिवार में हो रहा है तो ऐसे जो कार्य हैं, वो परिवार के कारण उसके उसकी का है उस आजीव का के कारण भी यदि वो ऐसा कर्म कर रहा है और नाम का आश्रय ग्रहण कर रहा है तो उसको नाम का के प्रभाव से उन पाप कर्म करने का फल नहीं मिलेगा उसके लिए कहा गया उत्खात विषदंत जैसे जिस सांप की जहर की दांत जहर की डाढ़ा निकाल ली गई है वो सांप कितना भी चोट करे कितना भी काटे उसका असर नहीं होगा उसका विषदंत समाप्त हो गया है इसी प्रकार हर, ना, हर नाम के द्वारा पहले किए गए वर्तमान में किए जा रहे और भविष्य में भी किए जा रहे जो पाप हैं, उनकी भी निवृत्ति हो जाएगी ये नाम की ऐसे महिमा दिखाई कभी दिखेगा कभी नहीं भी दिखेगा ऐसा भी दिखता हाँ ये भी बात है कभी ये प्रभाव दिखता है कभी नहीं दिखता है अब नहीं दिखता है उसको समाधान करने के लिए वैष्णव आचार्य निरूपण किया जैसे अग्नि के रूप में तो जो सामने आएगा उसको जला देगी परंतु तो वैतानस अग्नि के रूप में यज्ञ की अग्नि के रूप में केवल उतने से ईंधन को ही जलाती है जो ईधन हवन किया गया सभी ईंधनों को नहीं जलाएगी यहां तक के वह परिधि को भी नहीं जलाएगी और परिधि का भी अपसारण कर दिया जाएगा यज्ञ में जो चारों लकड़ी लगाई गई रोग के लिए उनका भी फिर अपसारण हो जाता है तो ये नाम की महिमा है तो नाम इस प्रकार से कृपा करते हैं अब यदि नाम अपना प्रभाव नहीं दिखा रहे हैं तो नाम की महिमा के ऊपर संदेह नहीं करना चाहिए हम लोगों के लिए काम की जो बात है इसका निष्कर्ष जो है ये है कि नाम कभी तो अपना प्रभाव दिखाते हैं कभी नहीं दिखाते हैं तब भी हमको नाम की महिमा के ऊपर संदेह नहीं करना चाहिए और ये विचार करना चाहिए कि हमने इतने इतने नामापराध किए होंगे कि नाम हमारे ऊपर कृपा नहीं कर रहे हैं नाम पापी के ऊपर तो कृपा कर देते हैं परतु नामापराधी के ऊपर कृपा नहीं करते हैं इस बात की गांठ माल लेनी चाहिए कि पाप कोई कैसे भी करे नाम के द्वारा सारे पाप निवृत्त हो जाएंगे परंतु यदि हमने नाम का अपराध भी किया है तो फिर नाम कृपा नहीं करेंगे कृष्ण अधिकारी का विचार करते हैं अधिकारी देखकर के कृपा करते हैं नाम अधिकारी का विचार नहीं करते ंत अपराधी का विचार करती है अपराधी है तो नाम कृपा नहीं करेंगे पंत शिविर महाप्रभु और महाप्रभु का परकर वो ऐसा उदार है कि ना वो अधिकार देखता है ना अपराध देखता है सबके ऊपर कृपा करता है बुलंदता गौर हरी यह तीनों का तुलनात्मक अध्ययन भगवान अधिकार का विचार करते हैं नाम अधिकार का विचार न करके अपराध का विचार जरूर रखते हैं अधिकार का विचार तो नहीं करते हैं अपराध का विचार करते हैं परंतु श्रीमद् महाप्रभु ना अधिकार का विचार करते हैं ना अपराध का विचार करते हैं और अपराधी के ऊपर भी कृपा करते हैं वैष्णवों का भी ये स्वभाव है कि वे अपराधी के ऊपर भी अनेक अनेक बार कृपा कर देते हैं और इसके लिए श्री माधुरी कादंबनी में चार दृष्टान्त श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने बड़े मधुर दिए कि अपराध करने पर भी कृपा हो रही है पहला दृष्टान्त दिया जा रहा है अपराध करने पर भी कृपा वो है रहुगण जनहरत जी का अपराध कर रहा है खुद तो बैठा हुआ है पालकी में और रहुगण श्री जनहरत जी वे पाल के उठा रहे हैं कहा बन हैं। कर रहे हैं तो परंतु श्री जड़भरत जी रघुगण के ऊपर कृपा कर रहे तो अपराधी के ऊपर भी भक्त का कृपा करते हैं एक दूसरा दृष्टान्त नारद जी का नरकुवर मरग्रेव नारद जी के सामने बस मदुरा पान करके जितने भी देवांगनाए हैं उनके साथ में क्रीड़ा करते हुए जल क्रीड़ा करते हुए जिनको बस्तर का भी होश नहीं है नंगे होकर के सामने आ जाए पंत तो नारी जी के हृदय में उनके प्रति भी दया आ जाए एक तरह से अपराध उनके अपराध करने की प्रवृत्ति नहीं है वो तो मत में मतवाले हैं पंत उनकी प्रवृत्ति नहीं है अपराध करने की परंतु नारद जी की कोई चिंता नहीं नारद जी के सामने यू ही नंगे वोहा आ जाए फिर भी नारद जी उनके ऊपर कृपा कर रहे हैं और कृपा करके उनको वृक्ष योनी प्रदान कर रहे हैं ब्रिजवासियों का संग ब्रिजवास प्रदान कर रहे हैं और उनके ऊपर हो रही है तीसरा दृष्टान्त उपरचर बसु का दिया उपरचर नामक बसु थे ये सर सत्यभाषी थे और इनका रथ पृथ्वी का स्पर्श नहीं करता था पृथ्वी से एक दिलस्त ऊंचा चले पृथ्वी का को छूए इतने ऐसे ही सत्यवादी एक बार देवताओं में और ऋषियों के बीच में विवाद उत्पन्न हुआ कि अजा शब्द का क्या अर्थ है देवताओं ने कहा अजा का अर्थ बकरी है और यज्ञ में पशु का बलिदान दिया जाएगा अजा का अर्थ पशु है और पशु का बलिदान दिया जाएगा परंतु ऋषो ने कहा ना ये कहा की बात है ऐसा नहीं है यथाश्रोत अर्थ मतलब अजा का अर्थ माया है अज्ञान का नाश करना ही मुख्य है ममता का नाश करना यही बलिदान देने के भीतर की मूल भावना होकर के विराजमान है इसलिए माया का नाश करना चाहिए पशु हिंसा यज्ञ में भी नहीं करनी जाए की जाएगी माना देवता माने नहीं कर्मकांडी थे तत्व तो को जानते नहीं है तो को जानते नहीं है देवता केवल कर्मकांड के बल पर स्वर्ग पहुंच गए हैं तो बोले किससे पूछा जाए बोले निर्णय करने वाले श्री उपरचर बसु हैं सो ऊपरचर बसु के पास में पहुंचे देवता वो कहीं जो बाकी मिलाकर के कोई गोटी बैठा करके किसी तरह से ऊपरचर बसु के से ये बोले कि हमारे ऊपर बड़ी आपत्ति आ रही है आप हमारी रक्षा करोगे ना हमारी रक्षा करना एक समय आए उस समय आपको हमारी रक्षा करनी पड़ेगी आप हमको वचन देते हैं कि नहीं हम शरणागत हैं कुछ समझे हैं नहीं ऊपरचर बसु उन्होंने हा कह दी फिर ध्यान आया बिल बताओ तो सही क्या बात है इतने में ही ऋषिगण भी आगे और देवतागण भी वहां पर थे ही तो ऋषि ने पूछा बोले अजय शब्द का अर्थ क्या है उपरिचर बसु कुछ कहना चाह रहे थे सो देवताओं ने कह दिया मरे आपने वचन दिया है इस समय हमारे हमारा पक्षी ये है उसके हिसाब से आप उत्तर देना तो उपरिचर बसु बोले भाई मैं तो काम की बात करूंगा जो सत्य है तो उन्होंने जब ये कहा कि अजा शब्द का अर्थ पशु भी होता है पशु होता है ऐसा जब कहा आगे भी बातचीत पूरा मिल लेते थे लेकिन लेकिन जब कह रहे हैं उसके पहले ही देवताओं ने जय हो जय हो जय हो कह के ताली बजा दी ताली बजा दी। और हल्ला कर दिया सुनाई कुछ दिया नहीं उस समय ऋषियों ने उपर चढ़ वसु को शाप दे दिया वो तुम तो निर्णायक पद के ऊपर बैठे थे तुमने पूरी बात सुनी नहीं और अपनी बात एक बात कही पूरी बात कहनी चाहिए थी पूरी बात सुननी चाहिए पहले से निर्णय कैसे दे दिया तुमने जाओ तुम्हारा अधपतन हो जाए तो कहां तो उनका रथ आकाश में चलता था और कहा सीधा वो पाताल में पहुंच गया वहां श्री शंकर भगवान का दर्शन कर रहे हैं जितने भी दैत्य थे उनके मजे आ गए कि हम बसु से बाहर डरते थे बलबान भी थे युद्ध में भी हमको पराजित कर देते थे अब ये तेजहीन हो गए हैं इसलिए असुरों ने उपरचर बसु के ऊपर प्रहार करना प्रारंभ किया मारने के लिए दौड़े परंतु उपरचर बसु उन्होंने ऐसा प्रभाव दिखाया कि सारे शिष्यों से कहा तुम बैठो भगवान के पार्षद एक साथ उत्पन्न हो गए और और उन्होंने को रोका और जब मारना चाहा तो ऊपर से बसु ने कहा इनको मारो मत और उनको बैठाया और बैठा करके उनको श्री नारायण की महिमा का जब गायन उनके सामने किया भक्ति का उपदेश किया तो अपने द्वारा अपने साथ में उन्होंने दैत्यों का भी उद्धार कर लिया भक्त का स्वभाव होता है अपना भी कल्याण दूसरे का भी कल्याण सबका कल्याण कर लिया तो उपरिचर वस्तु बसु ये एक तीसरा दृष्टान्त है अपराध करने पर भी नाम की महिमा का गायन किया और उसके द्वारा उपरचर बसु और सारे दैत्य जो विरोधी थे उनका भी कल्याण हो गया और चौथा दृष्टान तो अद्भुत है भक्ति में श्री नित्यानंद प्रभु का कि सिर वाले जगाई मधाई उस मधाई के भी प्राण की रक्षा करने के लिए ये श्रीमन महाप्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं महाराज ये चक्र को स्मरण करने का ध्यान नहीं है आपने अवतार ही जगत का कल्याण करने के लिए पापियों का कल्याण करने के लिए किया है आप मधाई के ऊपर कृपा करो महाप्रभु कह रहे हैं ना इस मधाई ने तुम्हारे सिर को फोड़ा जगन्नाथ ने जगाई ने इसको रोका था नहीं तो ये तो द्वारा मारने के लिए तैयार हो गया था इसे जगाई का उद्धार करूंगा मधाई का उद्धार नहीं करूंगा उसमें माधाई कह रहा है जगाई कह रहे हैं गुल महाराज हम दोनों ने बाल्यकाल से एक साथ पाप किए जो पाप मैंने किया वही पाप मेरे छोटे भाई मधाई ने किया है हम दोनों ने साथ साथ रहे हैं साथ साथ पाप किए हैं आप ऐसा मत कीजिए कि एक का उद्धार करें और एक का उद्धार नहीं करें दोनों का उद्धार करना पड़ेगा और श्री नित्यानंद प्रभु ने जिस समय कृपा की उस कृपा करने पर श्री महाप्रभु ने दोनों के ऊपर उद्धार किया और कहा नित्यानंद प्रभु की महाप्रभु कह रहे हैं नित्यानंद प्रभु की कृपा के कारण अरे मधाई तेरे भी अपराध सब नष्ट हो गए बोल नताई चांद की जय ऐसे अपूर्व कृपाल होकर के श्री नित्यानंद प्रभु विराजमान है तो यहां ये दिखाया कि नामाभास के द्वारा भी अपराध की नृत्य हो जाती है नामाभास के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है नामाभास के द्वारा सारे पापों की नृत्य हो जाती है श्री हरिनाम ऐसे कृपालु हैं कि वे अन्य के ऊपर भी कृपा कर देते हैं पात्रापात्र विचारण न करते न स्व परम विक्षते है ये अपात्र है हमारे श्रीमत महाप्रभु इसका विचार नहीं करते हैं न परम वीक्षते ये मेरा मित्र है ये मेरा शत्रु है ऐसा भी विचार नहीं करते हैं दे विचारणो नहीं नवा इसको कौन सी चीज दी जाए कौन सी चीज नहीं दी जाए इसका भी विचार नहीं कर रहे हैं काल प्रतीक्षक प्रभु यह नहीं कि आज नहीं कल दूंगा कल नहीं परसों दूंगा ऐसा भी नहीं है तुरंत ही दुर्लभ वस्तु को भी श्रीमद महाप्रभु कृपा करके प्रदान कर देते हैं कालक प्रतीक्ष अथवा काल की भी प्रतीक्षा नहीं करते हैं श्रवण प्रणमन इत्यादि जो हैं उन की की सभी की करते हैं ऐसे श्रीमन महाप्रभु विराजमान है तो पात्र पात्र विचारण न करते न स्व परम वीक्षते दे विचारण ना प्रतीक्ष प्रभु सद्यो यह श्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादि दुर्लभन श्रवण क्षण माने शास्त्र विचार ज्ञान प्राम इनसे भी जो फल दुर्लभ है ऐसे दुर्लभ फल को प्रेम संपत्ति रूपी फल को मंजरी भाव रूपी अनर्पित चरी भक्ति को श्रीम महाप्रभु कृपा करके प्रदान कर देते हैं तो सद्यो ये क्षण प्रणन ध्यान आदि में दुर्लभम भक्ति रसम उस भक्ति रस को प्रदान कर देते हैं ऐसे श्री गौर हरी ही हमारे एकमात्र स्वामी होकर के विराजमान है बुलंताय गौर हरि तो नाम भाष्य मुक्ति में प्यार है तृतीय परिच्छेद के नामा भाष्य मुक्ति हो शास्त्र देख नामा भाष्य मुक्ति होती है संपूर्ण शास्त्र में दिखाई देता है एक नामा भाष्य मुक्ति हो रही है भागवते अजामिल साक्षी श्री भागवत में अजामिल इस बात के साक्षी हैं ऐसे नाम की महिमा को सुनकर नामा सुन के नामाभास की महिमा को सुनकर के श्री प्रभु के हृदय में परम आनंद हुआ अब नाम ठाकुर जी के आनंद हैं इनमें कौन सा नाम लिया जाए उसके विषय में श्री ब्रह्म भागवता में सनातन गोस्वामी जी ने निरूपण किया के एवं वृतस्वप्रिय नाम कीर्त्या जाता नागो द्रुत चित्तोच्च स्वप्रिय नाम इनका कीर्तन करना चाहिए स्वप्रिय का तात्पर्य है अपनी उपासना के अनुसार जो ठाकुर का स्वरूप है उसके नाम को ग्रहण करना चाहिए जैसे कोई दास भक्ति का भक्त है तो वो श्री कृष्ण का नाम वृजेन्द्र नंदन ब्रजराज कुमार इत्यादि नामों को ग्रहण करेगा यदि कोई सक्षम भक्ति का भक्त है तो वो गोपाल गोविंद गिरधारी सुबल प्रिय ऐसे जो नाम हैं, उनको ग्रहण करेगा यदि कोई बासल्य रस का पड़कर है बासल रस की जो लीलाएं हैं उनके नामों को वो विशेष रूप से ग्रहण करेगा कि दामोदर माखन चोर यशोदा नंदन नंदन इत्यादि जो नाम हैं, नटखट इत्यादि नाम हैं, उन नामों को वो ग्रहण करेगा यदि कोई रस का पड़कर है तो सखा के नाम को ग्रहण करेगा परंतु यदि कोई मधुर रस का पड़कर है तो वो राधा राधा विनोद श्री राधा गिरधारी आदि जो नाम है मधुल लीला के रास बिहारी इत्यादिक नाम उनको ग्रहण करेगा तो एवं वृत माने ऐसे भगवान की शरणागति ग्रहण करके वृत माने आसक्ति ग्रहण करके शरणागति ग्रहण करके स्वप्रिय नाम कीर्तिया लीला संबंधी जो प्रिय नाम है अपने उपासना संबंधी जो प्रिय नाम है उनको ग्रहण करे ग्रहण करे ठाकुर को लीला संबंधी नाम श्रवण करने पर जितने आनंद की प्राप्ति होती है उतने ऐश्वर्य संबंधी नाम के द्वारा आनंद की प्राप्ति नहीं होती है यह बृहदभागवतामृत में भी एक चरित्र निपण किया कि गोप कुमार जिस समय वैकुंठ नाथ के पास में पहुंचे महावैकुंठ में वहां जय विजय पार्शद सब उनकी स्तुति कर रहे हैं श्रुतियां उनकी सेवा कर रही है और इन्होंने श्री नारायण को ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुए देखा इनको ये लगा अरे ये तो मेरे गोपाल जी हैं गोपाल उपासक है, तो अपने गोपाल की ही उन्हार श्री नारायण में देखे, श्री नारायण का दर्शन करके ही अरे मेरे गोपाल अरे गिरधारी अरे गोविंद ऐसा कहकर के पूरे सिंहासन पर चढ़ने लगे और सिंहासन पर चढ़ करके ही को जेट भरने लगे आलिंगन करने लगे सबने कहा जाता है से चला चला गले ही लगा है, ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए उनके ऊपर चला, चला जा रहा है तो टोका टा की टोका रोक गो कुमार बिल्कुल भोले भाले ये बालक है ब्रिजवासी स्वभाव बिल्कुल निर्मल चित्त पंथ प्रीति बड़ी भारी है तो भगवान बोले नहीं नहीं आने दो आने दो और भगवान ने खुद बुला करके उनको अपने हृदय से लगाया खड़े होकर के उनको हृदय से लगाया और कह रहे हैं भैया मुझे इतनी नाराज की काय को थी तेरी तूने एक बार नामाभास के रूप में भी मेरा नाम नहीं लिया मैं तो बाठ देख रहा था एक बार यदि तू मुझे बुलाए एक बार मेरा नाम ले तो मैं दौड़ करके तेरे पास में आना चाह रहा था परंतु तो तू तो ऐसा उठा हुआ था कि मेरा नाम भी तूने नहीं लिया आज इतने दिन में दिखा है अब तो तेरे हृदय में मुझसे कोई शिकायत नहीं है ना ऐसे मीठे मीठे वचन जब कहे गोप कुमार तो नारायण से लिपटे जा रहे हैं आनंदित हो रहे हैं सबने कहा हो गया हो गया चलो चलो चलो हाथ पकड़ करके गोप को बीच लाए भगवान कुछ देर गोप से बात करके देखिए कितनी कि नामाभास लेता तब भी मैं तेरे पास में आ जाता ये गोप के माध्यम से हम लोगों के लिए भगवान धैर्य दे रहे हैं कि किसी तरह से हम नाम का आश्रय ग्रहण करेंगे तब भी कृपा करेंगे भगवान गोप से मिल करके कुछ देर के लिए अपने महल में भीतर पधारे सभा से सारे वैकुंठ उपासक ऐश्वर्य उपासक गो कुमार को घेर करके खड़े हो गए और गो से कह रहे हैं बोले ये महाशय जी दंडवत है तुमको गोलोक में यहां पर बैकुंठ में आ गए और बैकुंठ के तौर तरीके तुमने नहीं सीखे अरे तुम गोविंद श्री प्रभु की जो स्तुति कर रहे हो कैसे स्तुति कर रहे हो हे गोविंद हे गिरधारी हे गोपाल हे पूरी हे यशोदानंदन ऐसे क्या स्थिति कर रहे हो अरे ये तो केवल गायों के रक्षक थोड़ी हैं ये कोई गोवर्धन को धारण करने वाले थोड़ी हैं इन्होंने तो अनंत कोट ब्रह्मांडों को धारण कर रखा है जितने भी जीव जंतु हैं उन सबों के रक्षक होकर के सत्य आत्मा होकर के सबके प्यारे होकर के विराजमान और इनको तुम क्यों ये कह रहे हो कि हे ब्रिजवासियों के प्यारे तो ब्रिजवासियों में ही क्या कोई लाल लटक रहे हैं क्या ब्रिजवासी है इनकी क्यों ऐसी स्तुति कर रहे हो ये तो सारे जगत का पालन करने वाले थे अब भगवान सब सुन रहे हैं तो स्वरूट के बैकुंठनाथ उन पर सहल हुआ नहीं बैकुंठनाथ ने अपने अंतरंग पार्षदों को तुरंत भेजा और फिर बोले कि आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं ऐसा मत कीजिए ये अपसिद्धांत है सुंदर सिद्धांत नहीं है आप अपनी भावना के अनुसार क्योंकि आप ऐश्वर्य उपासक हैं इसलिए ऐसे वचन कह रहे हैं परंतु तो मैं भगवान के तत्व को जानता हूं भगवान को जैसे लीला परक नाम प्यारे हैं जैसा संबंध संबंधगत नाम उनको प्यारे हैं ऐसे उनको ऐश्वर्यगत नाम प्यारे नहीं है जगदीश जगन जगनियंता अखिल ब्रह्मांड नायक परम व्योम अधिपति महा महालक्ष्मीपति महावैकुंठ अधिपति सर्व व्यापक अच्छुता प्रसन्न प्राण जेष्ठ श्रेष्ठ प्रियापति हृण गर्वो भूगर्भ माधवो ना ये नाम उतने उन, उनको प्यारे नहीं है जैसे कि उनको नाम प्यारे हैं राधाकांत दामोदर माखन चोर नाम जैसे लीला संबंधी नाम है वैसे उनको ऐश्वर्य संबंधी नाम प्यारे नहीं है यही व्याख्या की एवं वृत स्वप्रिय नाम की त्या ठाकुर के भी प्रिय नाम लीला संबंधी हैं और भक्तों के भी प्रिय नाम उनकी उपासना संबंधी जो नाम है वही अधिक प्रिय होकर के द्वारा भी श्री ठाकुर ने अपूर्व कृपा कर दी भागवते अजामिल साक्षी भागवत में अजामिल इस बात का साक्षी हैं कि उन्होंने बेटे का नाम लिया परंतु बेटे का नाम लेने पर भी अजामिल का पाप भी नृत्य हो गए और उनके कर्म की भी नृत्य हो गई केवल प्रार्थ का आभास मात्र बना रहा जिसके द्वारा शरीर बना रहने पर उन्होंने फिर संबंध ज्ञान पूर्वक कि अरे वे मेरे स्वामी हैं मैं उनका सेवक हूं इस संबंध ज्ञान पूर्वक श्री नारायण की जब आराधना की नारायण का नाम लिया तो फिर नारायण ने उनको अपने पास बुला लिया सुनिया प्रभु सुख बाढ़े अंतर प्रभु को बड़ा आनंद आ रहा है पुनरअपी भंगी करी पूछे तहारे फिर भी श्री हर नाम की महिमा को सुन करके महाप्रभु को संतोष नहीं हो रहा है पेट नहीं भर रहा है कोई न कोई बहाने से सब जानते हैं पंत बहाने से भंगिमा पूर्वक पूछ रहे हैं पृथ्वी पृथ्वीते बहु जीव जंगम स्थावर जंगम यह सवार की प्रवाह प्रकारे हर हे हरिदास पृथ्वी पर अनेक जीव हैं कोई स्थावर हैं कोई जंगम हैं वृक्ष कोई चलने वाले कोई उड़ने वाले इनमें जो वृक्ष हैं वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते हैं यद्यप उनमें भी शब्द स्पर्श रूप रस, गंध इनका प्रभाव होता है परंतु वे अंत होते हैं माने भय प्रीति आदि भाव उनके भीतर ही छिपे हुए हैं उनको वे पूरी तरह से अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं परंतु उनके भीतर भी प्रतिक्रियाएं होती हैं। कोई प्रेम करता है तो वृक्ष भी उनसे प्रेम करते हैं कोई क्रोध करने के लिए उनको काटने के लिए आता है उनमें भी भय उनमें भी द्वेष की भावना उत्पन्न होती है पर वे प्रकट नहीं कर पाते हैं तो वृक्ष स्थावर होते हैं उनके भोजन की जो गति है वो पैर से ऊपर की तरफ होती है इसीलिए वे पादप कहलाते हैं माने पैरों से पीने वाले उनका नाम ही पादप हो गया जो पैर से पिए उसका नाम पादप पैर से पीने वाले उनकी अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है त्रियक जीव तिर वे जिनके भोजन की गति कहीं तिरछी होती है मुंह से खाते हैं और उनकी गति तिरछी चलती है पीछे की तरफ चलती है मुंह से पूछ की ओर चलती है इसलिए उनको त्रियक जाति कहा जाता है इनको स्थावरों की अपेक्षा अधिक सुविधा प्राप्त है वे कहीं अपने जीवन की रक्षा करने पर कहीं भाग करके दौड़ करके वे कहीं छिप सकते हैं वृक्ष के नीचे कहीं गुफा में कभी वर्षा हो रही हो तो किनारे जाकर के वे छिप सकते हैं उनमें चलने की सामर्थ्य है जबकि स्थावर में चलने की सामर्थ्य नहीं है इनमें सूंघने आदि की जो शक्ति है वो तो बहुत ज्यादा है मनुष्य की अपेक्षा बहुत इनमें शक्ति विराजमान है मनुष्य में जितनी शक्ति नहीं है सूंघ करके भी किसी चीज को पहचान लेते हैं परंतु इनमें काम क्रोध लोभ इत्यादि हैं और क्रोध की और काम की इन स्थावरों में सबसे ज्यादा अधिकता होती है नहीं त्रेट जनों तिरकों में काम और क्रोध इन दो की अत्यंत अधिकता होती है और क्रोध प्रधान होकर के तमो प्रधान होकर के विराजमान हैं, परंतु इनको अपनी कल मृत्यु होगी यह भाई नहीं है आज मृत्यु हो रही है उससे तो बचाव है परंतु कल हमारा क्या होगा उससे इनको बहुत ज्यादा विचार नहीं है साथ के साथ में आत्म कल्याण कैसे हो देह के कल्याण की तो इनमें प्रवृत्ति है इन पशुओं में भोजन को और अपने काम को कैसे पूरा किया जाए इसकी प्रवृत्ति तो है परंतु हमारा उद्धार कैसे हो इसकी प्रवृत्ति नहीं है इनकी भी अपेक्षा त्रक जाति की भी अपेक्षा मनुष्य जाति परम परम श्रेष्ठ है परंतु मनुष्य जाति की एक दुर्बलता है के दुखे से सुख मानने ना दुख में ये सुख को मानने वाले हैं हैं दुखी परंतु तो अपने आप को सुखी मानते हैं फूले फूले फिरते हैं आज हमारो ब्याह और तुलसी गाय बजाए के देत काठ में पाए तो दुख को सुख मानने वाले ये इनकी अंत में दुख है जो भी सुख ये भोग रहे हैं वो परिणाम में दुख देने वाला है परंतु उसको दुख देने वाले हैं यद्यपि शब्द स्पर्श रूप इनको प्राप्त करने की क्षमता शब्द स्पर्श गंध इत्यादि प्राप्त करने की इनमें क्षमता अशुओं की अपेक्षा कम है फिर भी इनमें किसी चीज के विश्लेषण कर सकने की क्षमता इस मनुष्य जाति में बहुत अधिक है और मनुष्य जाति विश्लेषण करते हुए परमार्थ साधन मोक्ष साधन इसका भी विश्लेषण कर सकने में समर्थ है जबकि पशु ये केवल अपने जीवन की रक्षा और भोजन कहां प्राप्त होगा उसके लिए साइबेरिया से उड़ करके क्रेंस इंडिया में आ जाए <laughs> और भरतपुर के किसी में किसी तालाब में वे वहां पर भी वे रह ले और फिर ठीक समय पर उड़ करके फिर अपने स्थान पर चले जाएं, रशिया में चले जाएं, तो ये इनमें सामर्थ्य तो है और सारी सामर्थ्य है दिशाओं को पहचानने की और जितनी भी सामर्थ्य वो इनमें है परंतु परमार्थ को समझने की सामर्थ्य जैसे मनुष्य के भीतर है ऐसे परमार्थ को समझने की सामर्थ्य किसी दूसरे जीव में नहीं है तो मनुष्य संपूर्ण श्रेष्ठ होकर के विराजमान तो महाप्रभु ने यही पूछा कि सावर जंगम बहुत से जीव हैं इन सब जीवों का कल्याण कैसे होगा बिचारे जिनके पास में ये पोटेंशियलिटी नहीं है ये क्षमता ही नहीं है कि वे विश्लेषण कर सके वे केवल भोजन को खोजने का अपने जीवन की रक्षा करने मात्र का साधन जानते हैं परमार्थ का साधन नहीं जानते हैं अपने जीवन रक्षा करना और अपने भोजन को प्राप्त करना इनके लिए तो उनमें पूरी क्षमता है दूर से पहुंच करके कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे वहां अपना भोजन कर लेंगे भोजन ढूंढ लेंगे बल्कि भी अधिकता है क्रोध की भी अधिकता है सब कुछ है परंतु परमार्थ साधन मोक्ष साधन इनकी उनमें क्षमता नहीं है इनका तुम कैसे कृपा करोगे हरदास कर प्रभु याते एक कृपा तो मार्ग स्थावर जंगमेल प्रथम आहा, प्रभु आपकी ये क्षमता है कि आपने लता वृक्ष से भी कृष्ण कृष्ण कहलवा दिया आप जिस समय शिव वृंदावन यात्रा में जाते हैं उस समय भयंकर सर्प भयंकर सिंह वो भी कृष्ण कृष्ण कहकर के नाचने लगता है यह सामर्थ्य आपकी कृपा की है कि आपने लता वृक्ष सावर जन्नम सर्प हरिण इन सब से भी सबका भी उद्धार कर लिया और उनसे भी कृष्ण नाम का उच्चारण करा दिया आप अद्भुत होकर के विराजमान तुम्हें यही उच्च संकीर्तन स्थावर जंग में सही कर आपने जब उच्च स्वर में संकीर्तन किया उस समय स्थावर जंगम उन सबों का कल्याण हुआ श्री हरि नाम की एक विशेषता है कि श्री हरि नाम केवल शब्द रूप में ही नहीं, नहीं। वे शब्द स्पर्श रूप रस गंध सभी रूपों में जीवों का कल्याण करते हैं श्री हरदास ठाकुर नाम की महिमा का गायन कर रहे हैं कि जो संकीर्तन करते हैं उनका तो कल्याण होता है जो सुनते हैं उनका भी कल्याण होता है और इन स्थावर जन्मों में भी सुनने की क्षमता है इसलिए वे भी कृष्ण नाम सुनकर के उनका भी कल्याण हो जाएगा श्री बृहदभागवतामृत की मंगला चरण में श्री सनातन गोस्वामी जी नाम भगवान की प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि जयति तयत नामानंद रूपमेरम निज धर्म ध्यान पूजा यत्नम कसम सकृदात्म प्राण नाम मोक्षदम परम ममृत रूपम भूषणम जीवनम में जयति जयति तो भाई एक बार जयती क्यों नहीं बोल रहे हो रिपीट क्यों कर रहे हो जयति जयति दो बार जय हो जय हो जय हो ये बार बार रिपीट क्यों कर रहे हो पुनरुक्ति क्यों कर रहे हो बोल क्या करे नाम है ही इतना मीठा कि एक बार खेते से संतोष नहीं होता है इतनी अधिक मेहमा है श्री हरिमाम की कि एक बार से संतोष नहीं होता इसलिए जयति जयति अपने आप ही पुनरुक्ति निकल जाती है मानंद रूपम मुरारे हे, हे श्री नाम आप जैसे मुरारी आनंद रूप हैं इसी प्रकार आप भी आनंद रूप हैं कृष्ण जैसे सच्चदानंद हैं ऐसे तुम भी सच्चदानंद हो कृष्ण में आप में अंतर नहीं है आप सन्मात्र चिन्मात्र आनंद मात्र मात्र शब्द का तात्पर्य है स्वरूप सत्य भगवान का स्वरूप है ज्ञान भगवान का स्वरूप ही है आनंद भगवान का स्वरूप ही है इसलिए मात्र शब्द का प्रयोग किया मात्र का तात्पर्य है स्वरूप अर्थात देह देही विभाग नहीं है नाम केवल विशेषण नहीं है बल्कि नाम भगवान का स्वरूप ही है कभी स्वागत जो वस्तु है वह दूसरे से व्यावर्तन करती है विशेषण का स्वरूप होता है व्यावर्तन करना तो जहां स्वगत जो वस्तु है वो अपने से अभिन्न होकर के दूसरे से व्यावर्तन करती है परंतु विजातीय जो वस्तु है वह प्रथक होकर के फिर दूसरे से व्यावर्तन करती है तो नाम चिन्ह मात्र आनंदमात्र है और ये जो विशेषण भी हैं ये विशेषण स्वरूपभूत विशेषण है स्वरूपभूत विशेषण होकर के दूसरे से जो जल वस्तु हैं शांत घोर और मूल है उनसे स्वरूपभूत सन्मात्र चिन्ह मात्र आनंद मात्र व्यावर्तन करने वाले हैं जबकि विजातीय होकर के यदि अन्य से व्यावर्तन किया जाएगा अन्य से सेपरेट किया जाएगा तो उसे हम मात्र नहीं कहेंगे जैसे घोड़ा गाय से अलग है यह विजातीवर्तन हुआ परंतु तो आख नाक से अलग है यह स्वजातीय व्यक्ति स्वगत होते हुए भी व्यावर्तन है माने आंख का गुण एक है नाक का गुण एक है पंथ कभी कभी तो ऐसा होता है कि भगवान के स्वरूप में सर्वथप पाणपाद से आप सर्वथप पाणपाद हो जाते हैं उनमें ये भेद भी नहीं रहता है वे बिन पद चले और सुने बिन काम वे ऐसे भी हो सकते हैं इसलिए भगवान में स्वगत भेद लीला में दिखता है पंत स्वगत भेद भी तत्वता भगवान में नहीं भगवान के विशेषण कुल मिलाकर के ये कहा जाएगा उनसे तत्वता भिन्न नहीं है भगवान के विशेषण उनका स्वरूप ही है कभी लीला के लिए उन विशेषणों में वे उन विशेषणों से वे अपने ही शरीर के या अपनी ही लीला की किसी वस्तु से अपने आप को अलग करके रखते हैं परंतु कभी नहीं भी करते हैं उनमें इतनी सामर्थ्य है कि कभी वे बिन पग चले और सुने बिन काम, बिना पैर के भी चल सकते हैं उनके चलन, उनका पटका उनकी बंशी उनका मयूर मुकुट उनके नाम भगवान उनको भी भोग लगाया जाए तो कृष्ण खा लेंगे भोग लगाया जा रहा है नाम भगवान को नाम ब्रह्म को परंतु भोजन कर रहे हैं कौन कृष्ण तो नाम और नामी में कोई भेद नहीं है इसलिए स्वागत होकर के अन्य व्यावर्तन करते भी हैं और व्यावर्तन नहीं भी करते हैं सर्वसमर्थ होकर के वे विराजमान हो जाते हैं ऐसी श्री नाम की अपूर्व महिमा है नाम भगवान की अपूर्व महिमा है नाम और नामी उनमें उसी प्रकार भेद नहीं जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मण के शरीर जैसे राहु और राहु के सिर केतु और केतु के इनमें कोई अंतर नहीं है जो ढड़ है उसी का नाम केतु है जो सिर था उसी का नाम राहु है जो शरीर है उसी का नाम ब्राह्मण है जो आत्मा है भीतर न वो ब्राह्मण है ना क्षत्रिय है ना भविष्य है ना शूद्र है आत्मा का कोई वर्ण नहीं है जो वर्ण है वो शरीर का ही है तो इसी प्रकार श्री जैसे नाम नामी में जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मण के शरीर में राहु और राहु के सिर में कोई अंतर नहीं ऐसे ही भगवान और भगवान के कृष्ण नाम इन दोनों में कोई अंतर नहीं दोनों एक होकर के विराजमान परंतु सुख बोध करने के लिए नाम को कहीं संकेतक और ना, नामी को संकेतित कह दिया जाता है कि सुख बोध करने के लिए समझाने के लिए कह दिया गया ब्राह्मण का शरीर शरीर कहने की जरूरत नहीं है परंतु फिर भी समझाने के लिए प्रयोग किया जाएगा ब्राह्मण का शरीर सुख बोध के लिए ऐसे ही सुख बोध के लिए कह दिया जाता है सुखपूर्वक ज्ञान हो जाए इसके लिए कह दिया जाता है कि कृष्ण का नाम तत्व तमाम कृष्ण दोनों एक होकर के ही विराजमान है जयति तो जयति नामानंद रूपम मुरारे जय हो जय हो श्री नाम भगवान की जय हो नाम इतने मीठे हैं कि उनकी प्रशंसा करते करते एक बार जयति कहने पर संतोष नहीं हो रहा है इसलिए लाइन लग गई कि जय हो जय हो जय हो हे नाम आनंद रूपम आप कृष्ण स्वरूप ही हैं जैसे कृष्ण सच्चिदानंद हैं ऐसे नाम भी सच्चरानंद है और नाम और नामी में कहीं कोई भेद नहीं है जैसे कृष्ण सन्मात्र आनंद मात्र सच्चित और आनंद उनका स्वरूप है इसी प्रकार नाम का भी सच्चित और आनंद स्वरूपी ही है विरमति निज धर्म ध्यान पूजा आदि यत्नम यदि किसी ने नाम का आश्रय ग्रहण कर लिया और वो निज धर्म वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं भी कर रहा है ब्राह्मण होकर के शतकर्म नहीं कर रहा है क्षत्रिय होकर के वह प्रजा का पालन रूप कर्म नहीं कर रहा है वैश्य होकर के वह धन संचय इत्यादि अपने जो धर्म है उनका पालन नहीं कर रहा है शूद्र होकर के द्विजाति की सेवा रूप धर्म है उसको वो नहीं भी कर रहा है तब भी केवल नाम का आश्रय ग्रहण कर रहा है तब भी उसका कोई नुकसान नहीं हुआ विरमत निज धर्म नाम का कोई आश्रय ग्रहण कर ले तो शरीर के जो धर्म है उन शरीर के धर्मों का विराम अपने आप प्राप्त हो जाएगा ध्यान पूजा दिनम एक नाम का आश्रय ग्रहण करके ध्यान पूजा इत्यादिक यदि साधन भक्ति नहीं की गई और केवल नाम का आश्रय ग्रहण कर दिया तब भी किसी अन्य भक्ति को करने की आवश्यकता नहीं है कीर्तन रूपी भक्ति को ग्रहण कर लेने पर फिर श्रवण स्मरण सेवन अर्चन बंधन दास से आत्मनिवेदन ये जो आठ भक्ति हैं उन आठ भक्तियों को करने की आवश्यकता नहीं है बिर एक नाम के द्वारा भी वो वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी जो कि अन्य वस्तुओं के द्वारा प्राप्त होती है धर्म, जीव के शरीर के जो धर्म है देश काल पात्र के अनुसार जिन धर्मों का धर्मशास्त्र में किया गया, वे भी विराम को प्राप्त हो जाएंगे निज धर्म और ध्यान पूजा यत्न ज्ञान मार्ग में प्रधानता है ध्यान की और मीमांसा में प्रधानता है पूजा की परंतु ध्यान पूजा इत्यादि जो धर्म है वे भी विराम को प्राप्त कर लेंगे निज धर्म वर्णाश्रम धर्म फिर ध्यान माने ज्ञान के सारे जितनी भी प्रक्रियाएं हैं ज्ञान की तीन प्रक्रिया श्रवण मनन निर्ध्यासन श्रवण करना चाहिए श्रद्धा पूर्वक मनन करना चाहिए तर्क पूर्वक और निर्ध्यासन करना चाहिए निष्ठापूर्वक कारण्ड भक्ति के मुख्य कारण कर्म है श्रवण कीर्तन और स्मरण श्रवण करे शुद्धापूर्वक कीर्तन करे समर्पण पूर्वक और ध्यान करे वह निज स्वरूप का स्मरण करते हुए यह भक्ति के मुख्य धर्म परंतु तो यदि किसी ने नाम का आश्रय ग्रहण किया तो बीरमति निज धर्म माने कर्मकांड समाप्त हुआ ध्यान माने ज्ञानकांड उसने कर डाला और पूजा माने उसने यज्ञ इत्यादि जो मीमांसा है उस मीमांसा के कर्मों को भी कर, कर कर दिया नाम के द्वारा सब फल उनको प्राप्ति हो जाएगी सर्व मत भक्ति योगे मत भक्तों लभते जैसा भक्ति योग के द्वारा एक भक्त जितनी भी वस्तुएं हैं उन सबों को प्राप्त कर लेता है तो बिन्मत निजी धर्म ध्यान पूजा आदि के द्वारा अन्य अन्य मंत्रों की उपासना वे भी सब अन्य देवताओं की उपासना वे भी एक नाम महामंत्र को ग्रहण करने पर सारे वस्तुओं की प्राप्ति हो जाएगी कथमअपी सकलात्म किसी भी तरह श्री हरे नाम को ग्रहण किया जाए कस्थमअपी का तात्पर्य है नाम कर्मेंद्री और ज्ञानेन्द्रीय दोनों के विषय हैं वाणी के द्वारा बोलना वाणी हो गई कर्मेंद्री और कान के द्वारा सुनना वो हो गई ज्ञानेन्द्रीय कान हो गया ज्ञानेन्द्रीय तो शब्द रूपी त्रा शब्द रूपी विषय जिसके द्वारा फेंका जाए वो हो गया कर्म इंद्री जिसके द्वारा पकड़ा जाए वो हो गई ज्ञान तो कृष्ण नाम शब्द के रूप में विराजमान है कान के द्वारा उनको, उनको ग्रहण किया जा रहा है तो नाम के रूप में कान और वाणी के द्वारा तो श्री नाम ग्राह्य है ही परंतु तो अन्य जो ज्ञान इंद्रिया है उनके द्वारा भी श्री नाम को किसी तरह से ग्रहण किया जाए स्पर्श भगवंत नाम मुद्रा माथे के ऊपर लगाई जा रही है राधा कृष्ण इनकी नाम मुद्रा उत्तमांग के ऊपर कहीं लगाई जा रही है बक्षस्थल के ऊपर भक्तगण लिख रहे हैं राधा शादी के ऊपर तो रापर्श होकर के श्री हरिनाम स्पर्श के द्वारा भी त्वचा के द्वारा भी श्री नाम को ग्रहण किया जा सकता है कथमपी कथम की व्याख्या चल रही है कि शब्द स्पर्श के रूप में तो वाणी के द्वारा और काम के द्वारा वे ग्राह्य हैं हैं, परंतु तो त्वचा रूपी ज्ञानेन्द्र के द्वारा भी स्पर्श प्राप्त करके नाम का स्पर्श प्राप्त होकर के कृतकृत्य हो रहे हैं भक्तगण लिख रहे हैं गो गोविंद राधा छाती के ऊपर लिख रहे हैं राधा लिख रहे हैं तो वो भी कृपा हो रही है तो कथिन स्पर्श अब रूप कहीं दीवाल के ऊपर लिखे हैं श्री राधा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे आग से देखे जा रहे हैं नेत्रिंद्री तेज के रूप में श्री हरिम को ग्रहण कर रही है तब भी श्री हरिम कृपा कर रहे हैं तो ये नहीं है कि कथमअ होने के कारण वे केवल वाणी से या काम से ही ग्रहण किए जाएंगे वे नेत्र के द्वारा भी ग्रहण किए जा सकते हैं वे कहीं ब्रेल लिपि में लिखे हुए हैं कोई अंधा है तो टटोल करके भी वो हरे नाम को हर नाम को पहचान देंगे तो कथमअ सक्रता स्पर्श या ज के रूप में श्री हरिनाम कृपा करते हैं हाथ में लिया है जल और कह रहे हैं केशवाय नमः नारायण नमः माधवाय नमः अब रस के रूप में जल के साथ में संप्रत होकर के मंत्र से अभिमंत्रित श्री हरिनाम से अभिमंत्रित जल के रूप में श्री हरिनाम उधर में जाकर के जितनी भी इंद्रियां हैं उन सबों को प्रकाशित करते हुए विराजमान हो रहे हैं रस के रूप में भी श्री हरिनाम कृपा कर रहे हैं और गंध के रूप में भी भाई ठाकुर जी को भोग कहां लगा है रस्ता में चल रहे हैं आप बोल कुछ ने हरिनाम जो है उस हरिनाम से किसी अमन्य वस्तु को लिया अंत वस्तु भी मिली परंतु तो बिना भोग लगाए खाएंगे नहीं नाम से अभिमंत्रित करके नाम को समर्पित किया और नाम भगवान को समर्पित करके सूंग लिया तो सूंगने पर श्री नाम भी श्री हरिमाम उस वस्तु को दिल्य बना देंगे और भक्तों के भोग्य बना करके विराजमान कर देंगे तो केवल हरिनाम शब्दात्मक ही नहीं है वे शब्दात्मक होने के साथ साथ स्पर्श रूप रस गंध सर्व रूप में ही विराजमान हैं और वाणी के द्वारा बोलने के कारण केवल नहीं केवल इंद्री नहीं बल्कि वे अन्य जितनी भी पायुपस्थ सब को भी परम परमृत्य करने वाले होकर हो के उनकी प्रतीक प्रतीक होकर के विराजमान के कहीं किसी का त्याग करना है अभिनिवेश के पूर्वक करना है तो उस समय कृष्ण नाम कह करके वस्तु का त्याग कर दिया जाएगा तो ये कथमा पे सक्रत कैसे भी ग्रहण किया जाए प्राण नाम मोक्ष दमयत कथमा पे सक्रत का बड़ा सुंदर दृष्टांत बाबा देते थे बोल कोई व्यक्ति समुद्र के किनारे अपने जेब में उसने भर रखे थे मुर्मुरा खील और खा रहा था हाथ में जैसे ही उसने खील ली अब समुद्र के किनारे तो हवा तो तेज चलती है तो जो वो मुंह में डाल रहा था इतने में हाथ की जो खील थी वो फुल रोड़ गई जैसे खील उड़ी बोला कृष्णा ये <laughs> तो कुछ कहते थे बात खली उड़ी कृष्ण या स्वाहा हवा में कहीं खील उड़ गई और किसी ने कह दिया कृष्ण स्वाहा तो वो हुई है हवा उड़ा करके ले गई है परंतु यदि ऐसे भी यदि कथम अपनी संक्रतम किसी भी तरह से जान जान कर, भूल करके किसी भी तरह से कृष्ण नाम लिया जाए त्तम कैसे भी कृष्ण नाम लेने पर वह कल्याण करने वाला हो जाए बड़ा लोभी था कभी किसी को एक पैसा नहीं दे परंतु तो अकेले अकेले खा रहा है खा रहा है और मुंह में जब डाल रहा है तो हवा आई और खील ओढ़ गई मुर्मुरा उड़ के कह रहा है, ये तो हमने कृष्ण को समर्पित किया ठाकुर <laughs> जी के की भेंट किए ऐसे यदि कोई बिजाई कर रहा है तो उसके ऊपर भी ठाकुर अप रूप से कृपा कर देते हैं नाम भगवान कृपा करते हैं कथमअपी की श्री सनातन गोसर्मजन बड़ी सुंदर सुंदर ये इस तरह की व्याख्याएं की शब्द स्पर्श रूपंध इनके रूप में प्राण नाम मोक्ष दमियत प्राणियों को मोक्ष प्रदान करने वाले श्री हरिनाम है परम ममस्व रूपम हरिनाम परम परम अमृत रूप है और इसकी अमृतता का सर्वोत्तम आस्वादन यदि कोई कर रहा है तो वो सर्वोत्तम आस्वादन श्री राशेश्वरी भुष्वानंदनी किशोरी जो उस रस का आस्वादन करती हैं और कहती है तुण्डे तांडवनी रतिम बिथुनते तुंडावली लबक क्रोड कडम्बनी घटे ते प्रहाम भेत प्रांगण संगनी जनता इसका मूल आस्वादन करने वाले जिसके हृदय में जितना प्रेम वह कृष्ण नाम के माधुर्य का उतना ही आस्वादन करता है तो सर्व आत्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकर्तन महाप्रभु वे यही कह रहे हैं तो परम ममृत रूपम भूषणम जीवनम में वाणी का भूषण कौन है श्री कृष्ण नाम है यदि वाणी के द्वारा कृष्ण कथा कृष्ण गुणानुवाद का गायन किया जा रहा है तब तो विद्वत्ता की प्रशंसा है और यदि कृष्ण नाम लिया नहीं जा रहा है और अवच्छेदकता अवच्छिन्न करके कहीं न्याय की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है और कृष्ण नाम का उच्चारण नहीं किया जा रहा है तो वो केवल अहम का पोषण है अपने पांडित्य का प्रदर्शन है वाणी का दुरुपयोग इसलिए वाणी की सार्थकता यही है कि उसके द्वारा कृष्ण नाम लिया जाए भूषण जीवन में और भक्तों के जीवन रूप होकर के श्री कृष्ण नाम विराजमान है हरदास कह रहे हैं कि प्रभु याते एक कृपा में प्रथम करिए अच्छे निस्तार बोले आहा इन जीवों का कल्याण कैसे होगा इस प्रश्न का उत्तर यह है कि क्योंकि आपने इन जीवों के ऊपर भी कृपा करना चाहा और उच्च स्वर से संकीर्तन किया उच्च स्वर से संकीर्तन करके इन स्थावर जन्म का भी आपने निस्तार कर दिया इनका भी कल्याण कर दिया इनको भी प्रेम दान कर दिया तुम यही उच्च संकीर्तन आहा तुमने इन भक्तों से उच्च स्वर में संकीर्तन कराया संकीर्तन किसका नाम बोले बहुवे मिलता आवृत्ति पूर्वकम उच्च ही कीर्तनम संकीर्तन जहां पर बहुत से जन्म मिलकर के आवर्ती पूर्वक उच्च स्वर में कीर्तन करें उनका नाम है संकीर्तन इनमें भी एक प्रधान विराजमान है कीर्तनिया और उनकी दोहाई दो करने के लिए अनेक जन पीछे इकट्ठे होकर के उसका कीर्तन करते हुए विराजमान हो रहे हैं तो ये उच्च संकीर्तन उच्च संकीर्तन की अपनी विशेषता है ठाकुर जी के नाम का जप तीन प्रकार का एक है मौन जप दूसरा है उपांशु जप तीसरा है नाम संकीर्तन मौन जब चुपचाप किया जाएगा उपांशु जब वो जहां अपनी बोली स्वयं को सुनाई दे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम राम नाम राम अपनी बोली स्वयं सुनाई दे वो है उपांशु और उच्च संकीर्तन है उच्च स्वर से जहां कीर्तन किया जाए परंतु उच्च स्वर से कीर्तन करते समय भी कहीं श्री प्रभु के रूप और कीर्तन जो मंत्र हैं उनके अर्थ की ओर यथासाध्य साधि दृष्टि डालनी चाहिए केवल ऐसा नहीं है कि संगीत मात्र की ओर दृष्टि रहे संगीत मात्र की ओर दृष्टि रहेगी तो कहीं हम चिन्मय नाम को भी कहीं इंद्रियों का विषय और केवल विषय मात्र बना करके रखे वो नहीं उसके द्वारा भी कहीं श्री कृष्ण नाम कृष्ण रूप और कृष्ण लीला उनके चिंतन सहित श्री संगीत का प्रयोग करना चाहिए संगीत की एक बहुत बड़ी विशेषता है एक महात्मा उनका एक लेख था बड़ा सुंदर पहले श्रेय में छपा था बहुत दिन पहले पढ़ा था उसमें उन्होंने कई चीज बड़ी सुंदर कही कि संकीर्तन करते समय साधक को अपना कोई फेवरेट लय बनानी चाहिए तो एक एसोसिएशन हो जाएगा ठीक है किसी भी संगीत में किसी भी लय में गायन किया जा रहा है वो ठीक है परंतु तो अपनी एक फेवरेट लय होगी अपना एक फेवरेट राग होगा तो वो राग आते ही श्री कृष्ण नाम अपने आप जब वा के ऊपर उसके स्वर आते ही कहीं आ जाएंगे तो एक बात उन्होंने कही कि भले हम किसी भी लय में कीर्तन करें परन्तु तो अपनी एक फेवरेट लय अवश्य होनी चाहिए कभी चमत्कार उत्पन्न करने के लिए अन्य लय को भी स्वीकार किया जाए परंतु तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर एक हर मिनट मिनट में में नई प्रस्तुत कर रहे हैं और कहीं समाधि की स्थिति नहीं आ रही है इसलिए लय के द्वारा कहीं समाधि की स्थिति भी लाने का प्रयास करना चाहिए अर्थात एक लय को कुछ देर तक स्थायी होकर के कहीं रखना चाहिए जैसे संगीत के चार भाग होते हैं एक भाग होता है स्थायी या ध्रुव पहली पंक्ति छोटी सी जिसमें मुख्य स्थायी भाव को प्रस्तुत किया जाता है फिर इसके बाद में होता है अंतरा उसमें जो मूल भाव है उसका ही विस्तार होता है फिर अंतरा के बाद में अंतरा में आलापचारी उसको ही कहते हैं आभोग तो संगीत का तीसरा भाग होता है कहीं आलापचारी आभोग आभोग के बाद में फिर दुगुन चौगुन या कहीं तराना तिल्लाना यह संगीत का चौथा भाग वो एक समाधि की स्थिति है कि जहां शब्द ब्रह्म जो है उनके स्वाद में कहीं अन्य जो पूरी की पूरी आवरण है उनसे मुक्त होकर के एक जगह जो ध्वनि निकल रही है जो उसका विस्तार निकल रहा है उस नाद में कहीं अपने आप को लीन किया जाए तो वो हुआ समाधि की स्थिति और समाधि की स्थिति के बाद में फिर अवरोह करते हुए जैसे एक संगीतकार एक गायक पुनः ध्रुव पर आता है स्थाई भाव पर आता है और स्थाई भाव के बाद में जब वह अपने लय ताल और स्वर इन तीनों को एक बिंदु पर स्थिर कर देता है उसी का नाम है सम तो पुनः वो सम पर लाकर के उसको समापन करते हुए विराजमान होता है तो इसी तरह से श्री हरिनाम उनकी भी स्थिति होनी चाहिए कहीं शब्द मात्र में ध्वनि मात्र में उलझ करके नहीं रहे उनके द्वारा ध्यान जो होना चाहिए वह लीला के चिंतन की ओर या रूप चिंतन की ओर कहीं ना कहीं ध्यान होना चाहिए एक बात अब एक बात और काम की वो ये कि अपनी उपासना के अनुसार यदि कहीं नाम संकीर्तन नहीं भी हो रहा है हम प्रियालाल के उपासक हैं और कहीं जैसी आराम जैसी आराम हो रहा है तो क्या बोलेंगे नहीं कहीं शिव नारायण नारायण हो रहा है तो क्या नहीं बोलेंगे ऐसा भी नहीं समझना चाहिए ऐसा भी नहीं करना चाहिए उस समय यह समझना चाहिए कि मेरे जो आराध्य हैं उनके ही वैभव रूप में उनका ही यह एक नाम है इसी तरह से इस तरह से सभी नामों में कहीं ना कहीं संकलित होते हुए विराजमान होंगे फिर नाम की एक स्थिति यह है कि नाम के द्वारा कहीं बहुत ज्यादा लोभ प्राप्त करके और उसको शुद्ध रूप में व्यापारिक दृष्टि से आजीव का और व्यापारिक दृष्टि से उसमें मिशनरी जो स्मिट नो करके उसमें आस्वादन की स्मृत न हो करके यदि शुद्ध व्यापार की प्रवृत्ति हो जाएगी तो उसको भी शास्त्रों में कहीं हीन माना गया और उसे बिक्रे या नाम बिक्रे के रूप में उसको प्रस्तुत किया गया तो वो भी बहुत अच्छी बात नहीं ठीक है कहीं जो भेद मिल रही है उसको सुनो धारे वो वहां तक तो ठीक है परंतु उसके लिए कहीं व्यापार करना वो भी उतनी अच्छी बात नहीं तो ये कुछ नाम फिर एक बात और कि हर बार नई नाम धुन इसको अष्टयाम संकीर्तन में अष्टकालीन जो अष्ट प्रतन है उसमें बार बार नाम धुन को बदलना यह भी उचित नहीं है भाई एक नाम धुन रखो और वही नाम धुन अष्टयाम में पूरे में एक ही नाम धुन चलेगी ये नहीं कि एक मिनट में एक नाम धुन दूसरे में फिर दूसरा नाम धुन ले गई फिर तीसरे में तीसरी नामधुन ऐसा नहीं एक नाम धुन के ऊपर कहीं स्थिर होना चाहिए और उसमें विभिन्न रस को स्थापित करने के लिए संगीत के द्वारा उसके रस को कहीं स्थिर करने के लिए उस अष्ट कीर्तन को कहीं स्थापित करना चाहिए संगीत बदला जाएगा परंतु तो केवल ध्वनि में ही उसकी मेलोडी में ही अटक करके नहीं रहना है मुख्य रूप से नाम के नामी वहां तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए और लीला उसके चिंतन में प्रयास करना चाहिए तो ये कुछ चीजें हैं जो अष्टप्रहर कीर्तन में भी साधक को कहीं ध्यान में अपेक्षाकृत रखनी चाहिए इनका ध्यान रखा जाएगा तो अधिक अच्छा होगा श्री नाम से नाम जप करने के लिए बैठें नाम भगवान से प्रार्थना करें कि हे नाम आप साक्षात परम ब्रह्म हैं नाम परमं ब्रह्म परमागति ही नामा परतरम तस्मान नाम उपासमय शोक याद नहीं हो तो कोई बात नहीं नाम से एक केवल प्रार्थना करें कि हे नाम आप कृष्ण स्वरूप ही हैं मैं आपकी शरणागति ग्रहण करना चाहती हूं चाहता हूं इसलिए हे नाम आप कृपा करके मेरी जुह्हा के ऊपर प्रकट हो ऐसे प्रार्थना करें और ये प्रार्थना करके तो फिर नाम जुह्हा के ऊपर कृपा करके स्वयं ही अवतरित होंगे अत श्री कृष्ण नाम न भवेद ग्राह सेव मुखे ही जुवाद स्वयं सेवा के उन्मुख होने पर श्री नाम जुह्हा के ऊपर स्वयं ही स्फुरित होंगे स्वयं अपने आप जिह्वा के ऊपर आएंगे नाम जब होने के बाद में या नाम के पहले भी श्री माला जो है उनकी भी प्रार्थना करें। मां माने मुझे ला माने कृष्ण को दान करूंगी इसलिए तुम्हारा नाम माँ और ला दाने ला धात उदिष्टा ला कृष्ण सन्ने भा तस्माद माले ति रोकता माला कहने का तात्पर्य है माँ माने मुझे लाते माने कृष्ण के पास में तुम पहुंचा रही हो इसलिए हे माला मैं आपका आश्रय ग्रहण कर रहा हूं कर रही हूं ये प्रार्थना करें माला की प्रार्थना करके माला श्री प्रियालाल लाल इनके पर सहित श्री प्रियालाल ही विराजमान है ऐसा विचार करें और रसको ने कई माला के स्वरूप का भी दिग्दर्शन कराया कि जो माला के बीट से है जो दाने हैं वे हैं कृष्ण जो धागा है वे है गोपीगण इनमें जो सुमेरु है वो सुमेरु हैं शिवप्रिया लाल और उसमें जो फुदना है वो फुदना ही कहीं संत गुरुदेव वे कृपा होकर घर के विराजमान इस प्रकार और माला झोली वह कहीं रास मंडली हो करके विराजमान है तो जैसे रास मंडली में एक श्याम सुंदर एक प्रिया जी एक श्याम सुंदर एक गोपी बिश्ट बिश्ट गोपी, बिचवि माधव, ऐसे विराजमान हैं और मध्य में जैसे प्रधान श्रीमद मनमोहन विराजमान हैं, उसी प्रकार विराजमान हैं और उनके आश्रय में श्रीमद गोमजी उनके आश्रम में मैं भी विराजमान हूं ये माला भावना माला के विषय में ये भावना कही गई तो सुनाई ते जंग में संसार क्षय स्थावर शब्द लागे ताते प्रतिध्वनि श्री कृष्ण नाम को सुनाया जाए तो कृष्ण नाम को सुनाने पर सब जंगम जो है वो जंग, जंगम उनका तो संसार क्षय हो जाएगा और जो स्थावर हैं वे भी कहीं ना कहीं सुनते हैं इसीलिए सुनने के बाद में नाम की प्रतिध्वनि गूंज प्राप्त होती है वो गूंज प्राप्त हो रही है के स्थावर भी सुन रहे हैं इस प्रकार श्री हरिनाम अत्यंत अत्यंत कृपा मय होकर विराजमान है आगे ये प्रसंग पर्याप्त मात्रा में है महाप्रभु ने वर्णन किया मुख्य रूप से श्री हरिनाम और नामी दोनों एक होकर के विराजमान हैं बोलो जगन मंगल हरे नाम संकीर्तन की जय गौर हरिबो गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय बुलबनावन बिहारी लाल की जय